जान त होवस प्रभु काहे जालनर पर कालर पर सुग्रीवही लीन बहु प्रकार निप नीति सिखाए कह प्रभु सुन सु हरिषा पुर न जाऊ दस चारि गत पर गतगी समबर सारि तुआे रह हट सैल पर छाय जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी फिर प्रभु ने कहा हे वानरपति सुग्रीव सुनो मैं चौदह वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत वर्षा ऋतु आ गई अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा अंगद सही तरह तुम राजु संत धरे जब सुग्रीव भवन फिर राम प्रबर शन गिर पर छाए प्रथम ही देवन गिर गुहा राखे रुचिर बना राम कृपा निधि कच्छु दिन बास करेंगे आए। तुम अंगत सहित राज्य करो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 वन कुशमितयतिशोभा गुंजत मधुपन कर मधु लोभा कंदमूल फल पत्र सुहाये भये बहुत जब ते प्रभु आए देखी मनोहर शैल अनुपा रहे तो अनुज सहित सुरभा खग मृग मधुकर तनु धर देवा करही से मुनि प्रभु कैसेवा सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की भुतायत हो गई मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए देवता सिद्ध और मुनि भौरों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे मंगलम रूप भयोबन तबते रमापतिबते फटिक सिलायते शुभ्र सुहाय सुखयासीन कहाँ जो भाये कहतयनु जसन कथायन का भगति विरति नृप नीति विवेकाम बरसा छाए तला परम सुहाय जब से रमापति श्री राम जी ने वहाँ निवास किया तब से वन मंगल स्वरूप हो गया सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान है श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति वैराग्य राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं वर्षाकाल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं लक्ष्मण देखु रगन नाचत बार धपेख विष्णु भगत कहूं देखी श्री राम जी कहने लगे हे लक्ष्मण देखो मोरों के झुंड बादलों को देख कर नाच रहे हैं जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देख कर हर्षित होते हैं न घमंड नगर जत घोरा प्रियान डर पत मन मोरा दामिन दमक रहन गन माहे खल क्रीत जथा थिर नाहि बरसहि सही जलद भूमि नियराए जथा न वहीं बुध बेद्या पाए बुंदय घात कैसे फल के संत आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतर कर बरस रहे हैं जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं छुद्र नदी भर चले तो राय जैसे थोरे खल तराये भूमि परत भाड़ा भर पाने जनु जीवि माया लपटाणी समिति समिति जल भरही तलावाद सरिता जल जल, जल निधि हो जाए हो चल जिम जिव हरी पाए छोटी नदियाँ भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चली जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं मर्यादा का त्याग कर देते हैं पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया है जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो जल एकत्र हो होकर तालाबों में भर रहा है जैसे सदगुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है हरि तकुलंड गुप्त हो ग्रंथ पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरि हो गई है जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त लुप्त हो जाते हैं